महाभारत द्रोण पर्व त्रिचत्शतमो अध्याय भूरिश्रवा का अर्जुन को उपालम्भ देना अर्जुन का उत्तर और आमरण अंशन के लिए बैठे हुए भुरी श्रवा का सात्विकी के द्वारा वध संजय उचम सखद् शुभा संजय राजन सुंदर से विभूषित व उत्तम समस्त प्राणियों के मन में अद्भुत दुख का संचार करती हुई खड्ग सहित कट कर पृथ्वी पर गिर पड़ी तो बाहु प्रो बाहूरे वेगेप तू बहु पंचाश प्रहार करने के लिए उद्यत उद्यव भुजा अलक्ष्य अर्जुन के बाण से कटकर पांच मुख वाले सर्प की भांति बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर पड़ी स मोघम्मात्मा दृष्ट् पार्थेन कौरव्य साकी क्रोधा गर्हयाडव कुंती कुमार अर्जुन के द्वारा अपने को असफल किया हुआ देख ने कुपित हो को छोड़कर पांडुनंदन अर्जुन की निंदा करते हुए कहा सब महाराज एक, एक चक्रो रथो यदरणीपह तो वाच पांडव तेव वा सर्व छत्र महाराज वे राजा भूश्रवा एक बाह से रहित हो एक पाख के पंखी और एक पहिए के रथ की भांति पृथ्वी पर खड़े हो संपूर्ण के सुनते हुए पांडुपुत्र अर्जुन से बोले भूश्रवाच निबत कौंते कर्मेदमान थे अपश्चत ओवे सप्तमी छिद भूश्रवा बोले कुंती कुमार तुमने यह बड़ा कठोर कर्म किया है क्योंकि मैं तुम्हें देख नहीं रहा था और दूसरे से युद्ध करने में लगा हुआ था उस दशा में तुमने मेरी बांह काट दी है किम, किम संख्य हतो भूरे श्रवा रे तुम धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर से क्या कहोगे यही न कि भूरी श्रवा किसी और कार्य में लगे थे और मैंने उसी दशा में उन्हें युद्ध में मार डाला है साक्षात पार्थ, पार्थ इस अस्त्र विद्या का उपदेश तुम्हें साक्षात महात्मा इंद्र ने दिया है या रुद्र द्रोण अथवा कृपाचार्य ने नु नाम धर्म लोकेभ्यधिक पर सो सौ युद्धमान कथम रणे प्रहृतवान थी तुम तो इस लोक में दूसरों से अधिक अस्त्र धर्म के ज्ञाता हो फिर जो तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर रहा था उस पर संग्राम में तुमने कैसे प्रहार किया न प्रमत्तायताय प्रयाचते व्यसने वर्तमान प्रहरंती मनस्वी मनस्वी पुरुष असाधान डरे हुए रथहीन प्राणों की भिक्षा मांगने वाले तथा संकट में पड़े हुए मनुष्य पर प्रहार नहीं करते हैं कथम आचरितम पार्थ पाप कर्म असु दुष्कर्म पार्थ यह नीच पुरुषों द्वारा आचरित और दुष्ट पुरुषों द्वारा सेवित अत्यंत दुष्कर्म पाप कर्म तुमने कैसे किया आर्य सुकुर आर्य कर्म जलम धनंजया अन्य कर्म तारेण सुधुष्कर धनंजय श्रेष्ठ पुरुष के लिए श्रेष्ठ कर्म ही सुकर बताया गया है नीच कर्म का आचरण तो इस पृथ्वी पर उसके लिए अत्यंत दुष्कर माना गया है ये सु सुन यत्र ये आसु तछीलता में दृश्य नर व्याघ्र मनुष्य जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों के समीप रहता है उसमें शीघ्र ही उन लोगों का शील स्वभाव आ जाता है यही बात तुम में भी देखी जाती है कतम ही राजमंशस्व कौरवे विशेषतः छत्रधर्मा छत्र धर्माद्रांत समृद्ध चरित व्रत अन्यथा राजा के मंथज और विशेषता कुरुकुल में उत्पन्न होकर भी तुम छत्रेय धर्म से कैसे गिर जाते तुम्हारा शील स्वभाव तो बहुत उत्तम था और तुमने श्रेष्ठ व्रतों का पालन भी किया था इन तो यदतिद्रम वास्ने कृतम तयाम वासुदेव मत ओ नम ने तत्वपद्यते तुमने सात्विकी को बचाने के लिए जो यह अत्यंत नीच कर्म किया है यह निश्चय ही वसुदेवनंदन श्री कृष्ण का मत है तुम में यह नीच विचार संभव नहीं है न कृष्ण कौन ऐसा मनुष्य है जो दूसरे के साथ युद्ध करने वाले असावधान योद्धा को ऐसा संकट प्रदान कर सकता है जो श्री कृष्ण का मित्र न हो उससे ऐसा कर्म नहीं बन सकता रात्याह सं कर्मा पार्थ प्रमाणं कु नंदन विष्णे और अंधक के लोग तो संस्कार भ्रष्ट हिंसा प्रधान कर्म करने वाले और स्वभाव से ही निंदित हैं फिर उनको तुमने प्रमाण कैसे मान लिया एव मुक्त रण पाराथो भूरी स्रभ सब्रवीत रणभूम के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उससे कहा अर्जुन उवाच यक्तम हे जो पे बुद्धि जरियते नरह अनर्थकमितम सर्व यभो जानन्यवा ऋषि केशम गर्ह से मंत अर्जुन बोले प्रभु यह स्पष्ट है कि मनुष्य के बूढ़े होने के साथ साथ उसकी बुद्धि भी बूढ़ी हो जाती है तुमने इस समय जो कुछ कहा है वह सब सभ्यर्थ है तुम संपूर्ण इंद्रियों के नियंता भगवान श्री कृष्ण को और मुझ पांडपुत्र अर्जुन को भी जानते हो तो भी हमारी निंदा करते हो संग्राम ही धर्मज्ञ सर्वशस्त्रार्थ पारगह नाचाम धर्ममहम कुर्याम जानश्चय वही मुह्य से मैं संग्राम के धर्मों को जानता हूँ और संपूर्ण वेद शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत हूँ मैं किसी प्रकार अधर्म नहीं कर सकता यह जा जानते हुए भी तुम मेरे विषय में मोहित हो रहे हो युद्ध क्षत्रिया शत्रु स्वय परिवृत भ्रातृभि पितृभि पुत्रे तथा संबंधि बांधवै वयमित्रैच ते चाहूम लोग अपने अपने भाई पिता पुत्र संबंधी बंधु बांधवो समान अवस्था वाले साथी और मित्रों से घिरकर शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं वे सब लोग उस प्रधान योद्धा के बाहुबल के आश्रित होते हैं स कथम सात्क्यम शिष्यम सुख संबंध में चमदे चुद्यम तब्वा प्राणन सुदुश्यम मम बाहुम राजिण युद्ध दुर्म नृक्यम तम दृष्ट्वा कथम शत्रुवयाकृष्य दृष्टवानस्म स्त्त्की मेरा शिष्य और सुख प्रसंधी है वह मेरे ही लिए अपने दुश्च प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध कर रहा है राजन रण दुर्म सात के में मेरी दाहिनी भुजा के समान है उसे तुम्हारे द्वारा कष्ट पाते देख मैं कैसे उसकी उपेक्षा कर सकता था मैंने देखा है तुम उसे घसीट रहे थे और वह शत्रु के अधीन होकर निश्चेष्ट हो गया था न चात्मा रक्षितो वै राजन रणगते नही यो यशुज तीर्थे सू त वै रक्षो न राजन रणभूमि में गए हुए वीर के लिए केवल अपनी ही रक्षा करना उचित नहीं है नरेश्वर जो जिसके कार्यों में संलग्न होता है वह अवश्य उसके द्वारा रक्षणी हुआ करता है तई रक्ष मृपो रक्षितो महामृद यद्य हम सात्कींपे बध्यम महारे तत तोगेन पाप मेनो भवत रक्षित मैयास्म तस्मा क्रुझ्स किं महि इसी प्रकार उन सुरक्षित होने वाले श्रोनों का भी कर्तव्य है कि वे महासमर में अपने राजा की रक्षा करें यदि मैं इस महायुद्ध में सात्यकी को अपने सामने मरते देखता तो उसके वियोग से मुझे अनर्थकारी पाप लगता इसलिए मैंने उनकी रक्षा की है अतः तुम तो मुझ पर क्यों क्रोध करते हो ये गर्भ से राज न सह संगत अहम तया विस्कृत तत्र में बुद्धि विभ्रम राजन आप जो यह कर, कर मेरी निंदा कर रहे हैं कि अर्जुन मैं दूसरे के साथ युद्ध में लगा हुआ था उस दशा में तुमने मेरे साथ छल किया आपकी इस बात से मेरी बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया है कवचम धुन्व तुभ्यम रोहत स्वयं धनुर्जा कल सत वु सह श्रुभि एवं रथ गजाक है पत् समकुले सिंहनादोधत रवे गंभीरे स्व पर सत्वते न संग एक ही कथम संग्राम संभवेश तुम स्वयं कवच खिलाते हुए रथ पर चढ़े थे धनुष की प्रत्यनता खींचते थे और अपने बहुसंख्यक शत्रुओं के साथ युद्ध कर रहे थे इस प्रकार रथ हाथी घुड़सवार और पैदलों से भरे हुए सिंहनाथ की भैरव गर्जना से व्याप्त गंभीर सैन्य समुद्र में जहां अपने और शत्रु पक्ष के एकत्र हुए लोगों का परस्पर युद्ध चल रहा था तुम्हारी सात्विकी के साथ मुठभेड़ हुई थी ऐसे तुम्ल युद्ध में किसी भी एक योद्धा का एक ही योद्धा के साथ संग्राम कैसे माना जा सकता है बहु भी इस च महारथान श्रांत श्रांतवाह विमना शस्त्र पीड़ित सात्विकी बहुत से योद्धाओं के साथ युद्ध करके कितने ही महारथियों को पराजित करने के बाद थक गया था उसके घोड़े भी परिश्रम से चूर चूर हो रहे थे और वह अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित हो खिन्न चित्त हो गया था च महारथम आगत ऐसी अवस्था में महारथी सात्विकी को युद्ध में जीतकर कर तुम यह समझने लगे कि मैं सात्विकी से बड़ा वीर हूँ और वह मेरे पराक्रम से बस में आ गया है यदि क्षति शिह अशिनाहंत हंतु तथा तथा चैव सात्विकी क्षम्यति इसलिए तुम युद्धस्तल में तलवार से उसका सिर काट लेना चाहते थे सात्विकी को वैसे संकट में देखकर मेरे पक्ष का कौन बीर सहन करेगा तम वे विगर् आत्मा आत्मा जो डरक्षसि कथम करीष्यो वह ताम संशये तुम अपने ही निंदा करो जो कि अपने भी रक्षा तक नहीं कर सकते वीरवर फिर जो तुम्हारे आश्रम में होगा उसकी रक्षा कैसे कर सकोगे? संजय वाच एव मुक्तो सकोगेतुर्मायसा युवधान संजय कहते राजन अर्जुन के ऐसा कहने पर यूप के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले महायशस्वी महाबाहु भूरेस्रभा सात्विकी को छोड़कर रणभूमि में आमरण अनशन का नियम लेकर बैठ गए सरा न पाणिना पुण्य लक्षण प्रिया ब्रह्म लोका यह प्राणान प्राण स्वताज हो पवित्र लक्षणों वाले भूरेश्रभा ने बाएं हाथ से बाण बिछाकर ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा से प्राणायाम के द्वारा प्राणों को प्राणों में ही होम दिया सूर्य चक्षु समाधाय प्रसन्न धलिले ब्रह ध्याय महोपनिषदम योग युक्तो भवन मुनि वे नेत्रों को सूर्य में और प्रसन्न मन को जल में समाहित करके महोपनिषद प्रतिपादित परब्रह्म का चिंतन करते हुए योगयुक्त मुनि हो गए तथा सर्वसेना जन कृष्ण धनंजय गर्हत तम चापी सशंस पुरसर्षभ तदंतर कौरवसेना के लोग श्रीकृष्ण और अर्जुन के निंदा तथा नरश्रेष्ठ भूरी की प्रशंसा करने लगे नंद्यम तथा कृष्णो नोच तो किंचिद प्रिय ततः प्रशस्यमश्च उनके द्वारा निंदित होने पर भी श्रीकृष्ण और अर्जुन ने कोई अप्रिय बात नहीं कही तथा प्रशंसित होने पर भी यूप के तो भूरिस्वाले हर्ष नहीं प्रकट किया तथा मनसाते सामतस्य राजन आपके पुत्र जब भुरी श्रभा की ही भांति निंदा की बातें कहने लगे तब अर्जुन उनके तथा भुरी श्रभा के इस कथन को मन ही मन सहन न कर सके मनावाच असंक्रुद्धम प्डु तनय साक्षेपुन भरत नंदन पांडुपुत्र अर्जुन के मन में तरीक भी क्रोध नहीं हुआ उन्होंने मानो पुरानी बातें याद दिलाते हुए कौरव पर आक्षेप करते हुए से कहा मम सर्वे पिराजान जानते वह महाव्रतम न सक्यो वाम को यो मे साण गोचरे सब राजा मेरे इस महान व्रत को जानते ही हैं कि जो कोई मेरा आत्मजन मेरे बाणों की पहुँच के भीतर होगा वह किसी शत्रु के द्वारा मारा नहीं जा सकता योप के तो निरीक्षेतन न मामसी गर् तुम न ही धर्मम अभिज्ञाया गर् तुम परम यूपध्वज भूरे श्रभाजी इस बात पर ध्यान देकर आपको मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए धर्म के स्वरूप को जाने बिना दूसरे किसी की निंदा करना उचित नहीं है आत्सही विष्णुवीर हम दिघंसत यद हम बाहु धर्मो विघर् आप तलवार हाथ में लेकर रणभूमि में विष्णुवीर सा का वध करना चाहते थे उस दशा में मैंने जो आपकी बाह काट डाली है वह आश्रित रूप धर्म निंदित नहीं है न्यस्त्र शस्त्र बाल सेवर्षण विवर्मण अभिमन्योर्बम तात धार्मिक को पूजये तात बालक अभिमन्यु कवच और रथ से हीन हो चुका था दुर्योधन साधु सब जो शास्त्री मर्यादा में स्थित नहीं रहता उस नीच दुर्योधन की सहायता करने वाले सोमदत्त कुमार का जो इस प्रकार वध हुआ है, वह ही है। रक्षा प्राण बाधा उपस्थित है ये मैं प्रत्यक्ष तो बेरा खनने रन्य मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि मुझे प्राण संकट उपस्थित होने पर आत्मीजनों की रक्षा करनी चाहिए विशेषतः उन वीरों के जो मेरी आँखों के सामने मारे जा रहे हो सात्विकीत कौरवे महात्मना तथोमय तम प्रतिज्ञा रक्षण प्रति कुरवंशी महामना भरीश्रभा ने को अपने वश में कर लिया था इसी से अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैंने यह कार्य किया है संजय उवाच पुनश्च कृपयावेष्टो बहुत चिंतन वाच चैनम कौरभ्यम अर्जुन शोक पीड़ित संजय कहते हैं राजन फिर बहुत सी भिन्न भिन्न भिन बातें सोचकर अर्जुन दया से द्रवित और शोक से पीड़ित हो उठे तथा कुर्वंशी भुरी सभा इस प्रकार बोले अर्जुन वाच धिस्तु क्षत्र धर्मम तो यं पुरुषेश्वर अवस्था में दृश्य प्राप्त शरण्य शरण प्रद अर्जुन ने कहा उस क्षत्रिय धर्म को अधिकार है जहाँ दूसरों को शरण देने वाले आप जैसे शरणागत वत्सल नरेश ऐसी अवस्था को जा पहुँचे है कोशिना मोके महाद पुरुषोत्तम प्रहरे तज्ञा यो भवे यदि पहले से प्रतिज्ञा न की गई होती तो संसार में मेरे जैसा कौन श्रेष्ठ पुरुष आप जैसे गुर्जन पर आज ऐसा प्रहार कर सकता था एव मुक्त सपाथेण शूमसत पाणिना चब्देन प्राणिण हो दक्षिण कुंती कुमार अर्जुन के ऐसा कहने पर भूरसर्वा ने अपने मस्तक से भूमि का स्पर्श किया बाएं हाथ से अपना दाहिना हाथ उठाकर अर्जुन के पास फेंक दिया पार्थस्य तु ए तत्म पार्थस्तुवस्तः महादुति योगपकेतुर्महाराज तुट्टी महाशिदुख महाराज पार्थ की उपरियुक्त बात सुनकर योगपचिित ध्वजा वाले महातेजस्वी भूरी स्रवा नीचे मुँह किए मौन रह गए अर्जुन वाच या प्रिय धर्मराजे में, में चलिम बरे नकुल सहते वे च सा मे त्वे सलाघ उस समय अर्जुन ने कहा सल के बड़े भाई भूरे श्रवाजी मेरा जो प्रेम धर्मराज धर्मराजिष्ठिर बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन नकुल और सहदेव में है वही आप में भी है मया तम समुष्ण महात्म गुण्य लोका नरो मैं और महात्मा भगवान श्री कृष्ण आपको यह आज्ञा देते हैं कि आप उसी नरपुत्र शिवि के समान पुण्यात्मा पुरुषों के लोक में जाएं वासुदेव वाच ये लोका मम विमला सकृद ब्रह्म अग्नि मतुल्यो गुणोत्तम भगवान श्री कृष्ण बोले नि निरंतर अग्निहोत्र द्वारा जजन करने वाले भूरे सर्भ जो निरंतर प्रकाशित होने वाले निर्मल लोक है और ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी जहाँ जाने की सदैव अभिलाषा रखते हैं उन्हीं लोकों में आप शीघ्र प्रधारिये और मेरे ही समान गरुण की पीठ पर बैठकर कर विचरने वाले होइये संजय उवाचन उत्थित सूस्य जो विमुक्त सोम धरती नाम खडगमाय चित्सुरा महात्म संजय कहते हैं राजन सोमदत्त कुमार भुरी स्रभा के छोड़ देने पर शनिपौत्र सातिकी उठकर खड़े हो गए फिर उन्होंने तलवार लेकर महामना भुरीश्रभा का सिर काट लेने का निश्चय किया निहतम पाण्डपुत्रे न प्रसकम भूरि दक्षिणम ये स भजमासीनम अकलमसमृकृत भुजमासी दल के बड़े भाई प्रचुर दक्षिणा देने वाले भुरीस्रभा सर्वथा निष्पाप थे पांडपुत्र अर्जुन ने उनकी बाह काटकर उनका वध साही कर दिया था और इसीलिए वे आमरण अनशन का निश्चय लेकर ध्यान आदि अन्य कार्यों में आसक्त हो गए थे उस अवस्था में सात्विकी ने बाह कट जाने से छोड़ कटे हाथी के समान बैठे हुए भूरिस्रवा को मार डालने की इच्छा की क्रोशता दुर्म वारृष्ण पाथेन च महात्मना भीमेन चक्ररक्षाभ्यास्था नाकृपेण चरणे वृषसैन च तथा चक्रोशता धृतव्रत उस समय समस्त सेना के लोग चिल्ला चिल्ला कर सात्यकी की निंदा कर रहे थे परंतु सात्यकी की मनोदशा बहुत बुरी थी भगवान श्री कृष्ण तथा महात्मा अर्जुन भी उन्हें रोक रहे थे भीमसेन चक्ररक्षक युधामन्यु और उत्तमाझा अस्वस्थ में कृपाचार्य कर्ण बृषसेन तथा सिंधु राज्य धृत भी उन्हें मना करते रहे किंतु समस्त सैनिकों के चीखने चिल्लाने पर भी सात्विकी ने उस व्रतधारी भुरी का वध कर ही डाला प्रायोपवेष्टा ऋणे पार्थे न छिन्नवाहे सात्विकी कौरवे खड्गे नापहा नापा चिरा रणभूमि में अर्जुन ने जिनकी भुजा काट डाली थी तथा जो आमरण उपवास का व्रत लेकर बैठे थे उन भूरिश्रवा पर सात्तिकी ने खडग का प्रहार किया और उसका सिर काट लिया नाभ्यनंद सात करमणा अर्जुन न खतम पूर्व जज जान कुरुद्व अर्जुन ने पहले जिन्हें मार डाला था उन कुश्रेष्ठ भूरीश्रवा का सात्कीिकी ने जो वध किया उनके उस कर्म से सैनिकों ने उनका अभिनंदन नहीं किया सहसाक्ष सम सिद्ध चारण मानवा भूरिश्रव समालोक्य युद्धे प्रायगतम हतम अपूजयंत तम देवा विस्मृत स्थ कर्म युद्ध में प्रायोपवेशन करने वाले इंद्र के समान पराक्रमी भूरिश्रवा को मारा गया देख सिद्धचारण मनुष्य और देवताओं ने उनका गुणगान किया क्योंकि वे भूरिश्रवा के कर्मों से आश्चर्यचकित हो रहे थे पक्षवाद सुबह प्रावद सैनिकापराधो भवित न कार्य क्रोधो दुख तरो आपके सैनिकों ने सात्यकी के पक्ष और विपक्ष में बहुत सी बातें कही अंत में भी इस प्रकार बोले इसमें सात्यकी का कोई अपराध नहीं है होनहार ही ऐसी थी इसलिए आप लोगों को अपने मन में क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि क्रोध ही मनुष्यों के लिए अधिक दुखदायी होता है अंतभ्यश वीरेण नात्र कार्याचारण विहित तो धात्र मृत्यु सात वीर सात्विकी के द्वारा ही भूरे मारे जाने वाले थे विधाता ने युद्ध स्थल में ही सात्विकी को उनके मृत्यु निश्चित कर दिया था इसलिए इसमें विचार नहीं करना चाहिए न नो नाम प्रभासत धर्म वर्म धर्म, धर्म कंचुक सात की बोले धर्म का चोरा पहनकर खड़े हुए अधर्म प्राण पापात्माओं इस समय धर्म की बातें बनाते हुए तुम लोग जो मुझसे बारम्बार कह रहे हो कि न मारो न मारो उसका उत्तर मुझसे सुन लो जदा बाल सुभद्रा सुत शस्त्र बिना कृत युषमा भिन्न तो युद्धे तदा धर्म कवो ग जब तुम लोगों ने सुभद्रा के बालक पुत्र अभिमन्यु को युद्ध में शस्त्रहीन करके मार डाला था उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था मैं आप तत्जात क्षेपे कस्मिशिदे बही मृश्य संग्राम जीवन पदारुषा समे बजो भविष्य शत्रु श्यामुनिवृ मैंने तो पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जिसके द्वारा कभी भी मेरा तिरस्कार हो जाएगा अथवा जो संग्राम भूमि में मुझे पटककर कर जीते जी रोजपूर्वक मुझे लात मारेगा वह शत्रु मुनियों के समान मौन व्रत लेकर ही क्यों न बैठा हो अवश्य मेरा वध होगा चेष्टमानं प्रतिघाते सभुजुस मण्यध्वृत ए तो बुद्धि लाघव युक्त प्रतिघात कृतोमे कुर मेरी बाहें मौजूद है और मैं अपने ऊपर किए गए आघात का बदला लेने की निरंतर चेष्टा करता आया हूँ तो भी तुम लोग आंख रहते हुए भी यदि मुझे मरा हुआ मान लेते हो तो यह तुम्हारी बुद्धि की मंदता का परिचायक है कुरुश्रेष्ठ वीरों मैंने तो भूरी का वध करके बदला चुकाया है जो सर्वथा उचित है यद पार्थेन मृष्ट प्रतिज्ञा अभिरक्षता खडगोश्य हृतो बाहू तेनवात्मि वंचित कुंती कुमार अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए जो मुझे संकट में देखकर कर भुरिश्रवा की तलवार से माह काट डाली इसी से मैं भुरी को मारने के यश से वंचित रह गया भवितव्यम ही अदभावी देशयती वोय भोमर्देन कि मत्राधर्म चेषित जो होनहार होती है उसके अनुकूल ही दैव चेष्टा कराता है इसी के अनुसार इस संग्राम में भूरी श्रभा मारे गए हैं इसमें अधर्मपूर्ण चेष्टा क्या है अपचायं पुरा गीत श्लोको वाल्मीकि भुवे नवी शी प्लब सर्वकाल मनुष्ये व्यवसाय बता तथा सदा पीड़ा करमित्राण कर्तव्यमेव तत महर्षि वाल्मीकि ने पूर्व में ही इस भूतल पर एक श्लोक का गान किया है जिसका भावार्थ इस प्रकार है वानर तुम जो यह कहते हो कि स्त्रियों का वध नहीं करना चाहिए उसके उत्तर में मेरा यह कहना है कि उद्योगी मनुष्य के लिए सदा सब समय वह कार्य करने ही योग्य माना गया है जो शत्रुओं को पीड़ा देने वाला हो संजय उच मुक्ते महाराजा सर्वे कौरव पुंगवाह न स्म किंचित मनसा सम पूजय संजय कहते हैं महाराज सात्विकी के ऐसा कहने पर समस्त श्रेष्ठ कौरों ने उसके उत्तर में कुछ नहीं कहा वे मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे मंत्राभिपूत महाधरेशु यशस् भूरी सहस्रदस्य मुनिरीव्य ग्य तशि बदमभ्यनंदत बड़े बड़े यज्ञों में मंत्रुक्त अभिषेक से जो पवित्र हो चुके थे यज्ञों में कई हजार स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देते थे जिनका यश सर्वत्र फैला हुआ था और जो बनवासी मुनि के समान वहां बैठे हुए थे उन भूनिश्रवा के वध का किसी ने भी अभिनंदन नहीं किया सुनीलके के सुरस्य दस्य तस्वतलो हिताक्ष अश्वस्य वर्दने वाले भूरिश्रभा का नीले केशो से अलंकृत तथा कबूतर के समान लाल नेत्रों वाला वह वा कटा हुआ सिर ऐसा जान पड़ता था मानो अश्वेध के मेध्य अश्व का कटा हुआ मस्तक अग्नि कुंड के भीतर रखा गया हो सतेज सा शस्त्र धरवे नरे नोत वरदायक तथा वर पाने के योग्य भूरिश्रवाने उस महायुद्ध में शस्त्र के तेज से पवित्र हो अपने उत्तम शरीर का परित्याग करके उत्कृष्ट धर्म के द्वारा पृथ्वी और आकाश को लांघकर कर ऊर्धलोक में गमन किया इतिश्री महाभारती द्रोण परवड़ी जयद्रथवध पर भुरे स्रवोप्रिचदमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में भूस्रवा का वध विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ